विनय या हिते हर ज्ञान कमल फिरत जो अतिमति नमरम नहीं पायो खोजत बिल परम सुगंध कहाते आयो जो सर विमल बारी परिपूरन ऊपर कछोार तृणछायोता द्यापत त्रिविध ताप तन दारुण तापर दुसह दरिद्र सता अपने धाम नाम सुर तरु विषय बपूर भाग मन लाओ तुम समान निधान आन पुरान प्रभु यह विचार हे हरे मैंने इसी कारण ज्ञान को खो दिया कि जो मैं अपने हृदय कमल में विराजित आपको छोड़कर सुख के लिए व्याकुल होकर बाहर इधर उधर के अनेक साधनों में भटकता फिरा जैसे अत्यंत बुद्धहीन हरिण अपने ही शरीर में सुंदर कस्तूरी होने पर भी उसका भेद नहीं जानता और पहाड़ पेड़ लता पृथ्वी और बिलों में ढूंढता फिरता है कि यह श्रेष्ठ सुगंध कहां से आ रही है वही हालत मेरी है सुख स्वरूप स्वामी के हृदय में रहने पर भी मैं बाहर ढूंढ रहा हूं तालाब निर्मल पानी से लबालब भरा है किंतु ऊपर से कुछ कोई और घास छाई है इसी से भ्रमवश उस तालाब के स्वच्छ जल को छोड़कर मैं दुष्ट अपना हृदय जला रहा हूं और इस प्रकार अपनी प्यास बुझाना चाहता हूं। हृदय सरोवर में सच्चिदानंद घन परमात्मा रूपी अनंत शीतल जल भरा है परंतु अज्ञान की काई आ जाने से मैं मृग जल रूपी सांसारिक भोगों को प्राप्त करके उनसे परम सुख की तृष्णा मिटाना चाहता हूँ और फलस्वरूप तिरताप से जल रहा हूँ एक तो वैसे ही शरीर में दारूण त्रिविधता व्याप रहे हैं तिस पर यह साधन धन के अभाव की असहनीय दरिद्रता सता रही है मैं कैसा महान मूर्ख हूं कि अपने ही हृदय रूपी घर में भगवान नाम रूपी मन चाह फल देने वाला जो कल्प वृक्ष है उसे छोड़कर मैंने विषय रूपी बबूल के बाग में अपना मन लगा रखा है बबूल के बाग में दुख रूप काटों के सिवा और क्या मिल सकता है आपके समान तो कोई ज्ञान निधान नहीं है और मेरे समान और कोई मूर्ख नहीं है यह बात पुरानों ने कही है इस बात को विचार कर हे नाथ आपको जो उचित प्रतीत हो इस तुलसीदास के लिए वही कीजिए मोही मूढ़ मन बहुत बिगोयो या के लिए सुन करुणा मै मैं जग जन्म जनम दुख रोयो शीतल मधुर पियूष सहज सुख निकटह रहत दूर जन खोयो खो श्रम करत मोह बस मंदमति करम की ती जान सान चित चहत कुटिल मलिमल धो तिशावंत सुहाय सठ फिर फिर बिकल आकाश न तुलसीदास प्रभु कृपा अब दोष कछु नहीं गोयो करूब ही छकाया इस इसी के कारण मैं बारंबार जगत में जन्म जन्म कर दुख से रोता फिरा शीतल और मधुर अमृत रूप सहज सुख ब्रह्मानंद जो अत्यंत निकट ही रहता है आत्मा का स्वरूप ही सच्चित आनंद घन है मैंने इस मन के फेर में पढ़कर उसे यो भुला दिया मानो वह बहुत ही दूर हो मोहवश अनेक प्रकार से परिश्रम कर मुझ मूर्ख ने व्यर्थ ही पानी को बिलोया अर्थात विषय रूपी जल को मत कर उससे परमानंद रूपी घी निकालना चाहा। यद्यपि मन में यह जानता था कि कर्म कीचड़ है अर्थात उसमें पड़ते ही सब ओर से मलिनता छा जा जाएगी फिर भी चित्त को उसी में शान कर अर्थात प्यास बुझाने के लिए मैं कुटिल मल से ही मल को धोना चाहता हूँ प्यास लग रही है पर मैं ऐसा दुष्ट हूँ कि श्री गंगा जी को छोड़कर बार बार व्याकुल हो आकाश निचोड़ता फिरता हूँ अर्थात सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए दुख रूप विषयों में भटकता हूँ हे नाथ मैंने अपना एक भी दोष आपसे नहीं छिपाया है अतः अब इस तुलसीदास पर कृपा कीजिए मुझे बिछोना बिछाते बिछाते ही सारी रात बीत गई पर हे नाथ कभी नींद पर नहीं सोया अर्थात सुख प्राप्त के उपाय करते करते ही जीवन बीत गया आपको प्राप्त कर पूर्ण काम हो बोध रूप सुख की नींद में कभी नहीं सो पाया अब तो कृपा कीजिए लोक बेदह विदित बात सुन समझ मोह मोहित बिकल मिति तिन लहती छोटे बड़े खोटे खरे मोटे ऊ दूबरे राम रावरे निबाहे सभ ही की निबहती होती जो आपने बस रहती एक ही रस दूनी नहरसोक साहती चहतो जो जोई जो, जो, जो लह तो सो सोई सोई केहु भाति काहू की नलाल लाल सा रहती करम काल स्वभाव गुण दो चहती ईशन दिगी शनि जोगी शनि मुनी शनि हु छोड़ति ते गहाये ते गहती संत शतरंज को सो राज काठ को सभय समाज महाराज बाजी रची प्रथम नहती तुलसी प्रभु के हाथ हारिबो जीत बो नाथ। बहु बहु बोना छोटे बड़े बुरे भले मोटे और दुबले इन सबके हे राम जी आपके ही निभाने से दिखती है यह बात संसार और वेदों में प्रगट है किंतु इसे सुनकर और विचार कर भी मेरी मोह के बस हुई बुद्धि ऐसी व्याकुल हो रही है कि वह कभी स्थिर निश्चयात्मिका नहीं होती जो जह मेरे वश में होती तो सदा एक रस निश्चयात्मिका ही रहती क्योंकि जीवात्मा नित्य परमात्म सुख ही चाहता है फिर यह संसार के हर्ष शोक और संकटों को क्यों सहती बुद्धि ईश्वरमुखी निश्चयात्मिका होने पर जो जिस वस्तु की इच्छा करता वही उसे मिल जाती किसी की कोई भी लालसा बाकी न रहती परमात्मा को प्राप्त कर जीव पूर्ण काम हो जाता किंतु ऐसा है नहीं जगत में जीव के कर्म काल स्वभाव गुण दोष ये सब आपकी माया से है और वह माया मारे डर के भौचक्की सी होकर आपकी भृगुटी की ओर ताकती रहती है आपके नचाए नाचती है यह माया शिव ब्रह्मा और दिग्पालों को योगेश्वरों और मुनीश्वरों को आपके ही छुड़ाने से छोड़ती है और आपके ही पकड़ाने से पकड़ लेती है इस माया का सारा समाज सतरंज का सा है असत है सब काठ का बना है असल में ना कोई राजा है ना वजीर हे महाराज शतरंज की यह बाजी आप ही की रची हुई है यह पहले नहीं थी तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु इस बाजी की हार जीत आप ही के हाथ में है यह बात सरस्वती ने अनेक वेश धारण कर बहुत से मुखों से कही है सभी विद्वानों की वाणी से यही निकला है कि बंधन मोक्ष सब श्री भगवान के ही हाथ है राम जपू जा जी जान प्रीति सो प्रतीत मान राम नाम जपे जय है जय की जरनी राम नाम सो रह राम नाम की कहनी कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी राम नाम को प्रभाव पूजित गण राव न दुराव कहे या करी भोसागर कोपत सागर शंभु सहित घर वाल्मीकि ब्याध है अगाध अपराध निधि मरा मरा जपे पूजे मुनि अमरनी रोक्यो बिन्ध्य सोख्यो सिंधु घट जहु नाम बल हारियो ही अखारो भयो भूसुर डर नाम महिमा अपार से ससु सुख बार बार मति अनुसार बुध भेद भरनी नाम रति काम धेन तुलसी को काम तरु राम नाम है तरणी हे जीव राम नाम का जप कर राम नाम के तत्व को जान और प्रेम पूर्वक उसमें विश्वास कर एक राम नाम के जप से तेरे हृदय के तीनों ताप शांत हो जाएंगे राम नाम के पारायण हो और राम नाम ही का कथन किया कर इस प्रकार राम की शरणागति कुटिल कलयुग के पापों दुखों और संकटों को हरने वाली है राम नाम के प्रभाव से गणेश सर्वप्रथम पूजे जाते हैं गणेश जी ने अपनी करनी को स्वयं कहा है कुछ छिपा कर नहीं रखा यह राम नाम संसार रूपी समुद्र का पुल है इस पर चढ़कर भक्तजन सहज ही भव से डर जाते हैं काशी में भगवान शंकर भी पार्वती के सहित जीवों को मोक्ष देने के लिए राम नाम को जपा करते हैं वाल्मीकि व्याध के अनंत पाप थे किंतु उल्टा नाम मरा मरा जप कर वे ऐसे हो गए कि मुनियों और देवताओं ने भी उनकी पूजा की अगस्त ऋषि ने भी इसी राम नाम के बल पर बिन्ध्याचल पर्वत को रोक लिया एवं समुद्र को सुखा दिया था पीछे समुद्र उन्हीं अगस्त के भय से हृदय में हार मानकर खारा हो गया। राम नाम की अपार महिमा है। शेष वेद और पंडितों ने बार बार अपनी बुद्धि के अनुसार इसका वर्णन किया है राम नाम से प्रीति होना तुलसीदास के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष ही है उसे तो इसी राम नाम से मनचाहा दुर्लभ पद मिला है अधिक यह राम नाम अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए साक्षात सूर्य है